जिज्ञासा बिना अहम के कर्म कैसे हो सकता है समाधान योग वाशिष्ठ में कहा है सुसुप्त के समान स्थिर होकर कर्म करना चाहिए जैसे सुसुप्त में शरीर मन अहम नहीं रहते हैं तो भी प्राण और हृदय का स्पंदन तथा हाथ पैरों का हिलना आदि कर्म होते ही रहते हैं इसी प्रकार जागृत में भी बिना अहम के कर्म हो सकता है जैसे वेग में चलती हुई गाड़ी का इंजन बंद कर देने पर भी वह कुछ दूरी तक चलती रहती है वैसे ही ज्ञान के बाद शरीर में अहमता के समाप्त होने पर भी जब तक प्रारब्ध का वेग है तब तक शरीर चलता रहता है ज्ञानी महापुरुषों का ज्ञानोत्तर जीवन भी ऐसा ही होता है पर अज्ञान की स्थिति में अहंकार रूपी इंजन शुरू है इसलिए हाथ पैर की क्रियाओं को रोकने पर भी कर्म होता ही रहता है क्योंकि अहंकार पूर्वक रोके हुए हैं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 जलुका तृण घास एक कीड़ा होता है चलते समय वह पहले अपने अगले पैरों से दूसरे तृण को पकड़ता है फिर पहले वाले तृण को छोड़ देता है इसी प्रकार जीव भी पहले आगामी शरीर को पकड़कर वर्तमान शरीर को छोड़ता है पहले नए शरीर को अहमतया पकड़ लेता है फिर पूर्व वाले शरीर को भूल जाता है यही एक हेतु है जिसके कारण नया शरीर पाकर जीव दुखी नहीं होता चाहे शूकर बने या कुकर, उसे पहले का शरीर विस्मृत हो जाएगा यह नूतन शरीर को अहमतया पकड़ना बहुत बड़ा विज्ञान है इसलिए नए शरीर में व्यक्ति प्रसन्नता से रहता है